सूत्र दो समाधि भावनाथ क्लेश तनु करनाथ समाधि की भावना के लिए और क्लेशों के तनु करने के लिए क्रियायोग है व्याख्या समाधि भावना समाधि उक्त लक्षण भावना चेतसी पुनः पुनर्विवेचनम समाधि जिसका लक्षण में कहा है उसकी भावना अर्थात समाधि का चित्त में बार बार निवेश लाना है भोजवृत्ति क्लेश तनुकरणार्थ क्लेशा वक्षमाणा तेषा तनुकरण स्वकार्य कारण प्रतिबंध क्लेश अविद्यादि अगले सूत्र में कहे जाते हैं उनका तनुकरण उनके स्वकार्य के कारण होने में प्रतिबंधकता भोजवृत्ति अविद्या आदि क्लेश जिनका आगे वर्णन किया जाएगा जिनके संस्कार बीज रूप से चित्तभूमि में अनाद काल से पड़े हुए हैं उनको शिथिल करने और चित्त को समाधि की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए हेतु क्रिया योग किया जाता है तप से शरीर प्राण इंद्रिय और मन की अशुद्धि दूर होने पर वे स्वच्छ होकर क्लेशों के दूर करने और समाधि प्राप्ति में सहायता देते हैं स्वाध्याय से अंतःकरण शुद्ध होता है और चित्त विक्षेपों के आवरण से शुद्ध होकर समाहित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है ईश्वर परिधान से समाधि सिद्ध होती है और क्लेशों की निवृत्ति होती है भाव यह है कि क्रिया योग द्वारा क्लेशों को तनु करना चाहिए क्लेशों के शिथिल होने पर अभ्यास वैराग्य का सुगमता से संवा संपादन हो सकेगा अभ्यास वैराग्य से क्रम प्राप्त संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति रूप अग्नि से सूक्ष्म किए हुए क्लेशों के संस्कार रूप बीज दख्त हो जाते हैं और चित्त का भोग अधिकार समाप्त हो जाता है क्लेश रूप बीजों के दख्त होने पर परवैराग्य उत्पन्न होता है पर वैराग्य के संस्कारों की वृद्धि से चित्त का विवेक्याति अधिकार भी समाप्त हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त होता है